तो आइए आज उनसे बात करते हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम इस शो के माध्यम से आपको सुनाने जा रहे हैं तो आप सभी की तरफ से लक्ष्मी जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ मैं बैंगलोर से हूँ और मेरे को ये जो मौका मिला बातें करने का मेरे को बहुत खुशी हो रही है सभी को धन्यवाद <laughs> चलिए आपको खुशी है तो हमें भी बहुत बहुत खुशी हो रही है और इतना ही खुशी हमारे सभी लिशनर्स को भी होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा लक्ष्मी जी जैसे कि आप बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं तो बेंगलुरु में आपका जन्म किस जगह पे अपने बारे में बताइए मैं एक्चुअली बैंगलोर में हूँ लेकिन मेरा जन्म मद्रास में हुआ अच्छा। आपको आश्चर्य होगा क्यों क्यों मद्रास में कैसे हुआ तो मेरे पिताजी तो एयरफोर्स में थे अच्छा। तो उसको ट्रांसफ़र होता था मेरा जन्म मद्रास में हुआ लेकिन मेरा पढ़ाई शुरू हुआ आगरा में अच्छा आगरा में मैंने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ी फिर उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफर बैंगलोर हुआ तो फिर मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती थी फिर बैंगलोर में एक ही हिंदी मीडियम स्कूल था वो सेवंथ सेवन्थ स्टैंडर्ड तक था उसमें मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई किए सेवन्थ तक फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम चुना क्योंकि वहाँ पर हिन्दी मीडियम नहीं था फिर एट्थ से मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ा फिर मेरा पास टें सेवें तक आपने हिंदी में म, म, पड़ाई पड़ाई किया। लेकिन फिर जैसे में आपने मेरे पिताजी एयरफोर्स में था ना मेरे से थोड़ा थोड़ा ऑफिस का काम करा लेते अच्छा अच्छा इसीलिए आपको दिक्कत नहीं आई तो फिर इंग्लिश में पढ़ाई शुरू को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई फिर बाद में मेरे को कॉलेज में भी पढ़ी मैंने बैंगलोर में माउंट कर्मल कॉलेज बड़ी फेमस कॉलेज है उसमें मैंने बीए डिग्री पास किया फिर बीए डिग्री पास करने के बाद मेरे को तो इच्छा था कि मैं शादी नहीं करूँगी मैंने मैं अपने पैर पर अपने आप खड़ी होगी और अगर में शाद, शादी नहीं करूँगी मेरे को इच्छा ही नहीं थी नहीं। और मेरे एक बहन है और दो भाई भी हैं तो हम पढ़ाई के बाद मैं इतना नौकरी ढूंढने जाती कोई भी पेपर में ऐड देखती ना मैं चली जाती अच्छा अच्छा मेरे चले जाते हाँ पिताजी ना एयरफोर्स में था ना वो बाहर थे हम लोगों को बैंगलोर में सेटल कर दिया क्योंकि एजुकेशन डिफरेंस होता है इसलिए हमको मकान लेकर उधर सेटल कर दिया था बैंगलोर में हम लोग फिर बीच में कभी आते आते आते नहीं थे हाँ, बीच में आते थे थे में में साल एक बार आते थे, उनको छुट्टी मिलता था लेकिन हम लोग पर सेटल हुए फिर पढ़ाई के बाद मेरे को नौकरी करना बहुत खतरनाक है ख्याल रखा करो बोलकर जाया करो चली जाती थी फिर उसको भी खुशी होती देखो उसको कितना ही तो भाई बहन दोनों थे आप और माता जी आप लोग चार लोग जो हैं बेंगलुरु में सेट थे पूरे चारों लोगों में से आपका जो सबसे ज्यादा अच्छा जो जमना यानी परिवार में भी किसका किसका दोस्ती अच्छा होता है किसी का भाई के साथ जमता किसी के माँ के साथ किसी मेरे माँ के साथ, के साथ जमता था चारी मेरे चारी हाँ। क्योंकि मेरे पिताजी ऊपर उठाते थे माँ भी माँ से भी जमता था लेकिन मेरी माँ बोलती थी मेरा बेटा है सबसे बड़ी थी मैं ना बेटा है सभी काम कर लेते लेकिन घर का काम नहीं करती अच्छा घर का काम में ना मैं पीछे खाने खाना बनाना भी पीछे हटती थी फिर मेरे पिताजी बोलते उसको नहीं डिस्टर्ब करो वो तो ऑफिसर बनेगी और उसका कोई नौ <laughs> लगा फिर ले फिर माँ बोलती थी कभी शादी कर लेगी तो फिर मुश्किल होगा हाँ। फिर, फिर फिर भी मेरा सही चला अच्छा अच्छा माँ का फोर्स रहता था कि तो आप खाना बनाना सीख ले और पिताजी कहते थे कि क्या जरूरत है तो ऑफिसर बनेगी <laughs> बहुत अच्छी बात है और जैसे फेस्टिवल्स होते थे बेंगलुरु में किस किस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वहाँ पर तो बहुत फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दशहरा होता है नवरात्रि होता है ऐसे गणेश चतुर्थी होता है ऐसे भी बड़े बड़े फेस्टिवल मनाते हैं हमारा युगा है जो हमारा नया साल शुरू होता है अप्रैल में वो है दिवाली है ये सब भी होता है हाँ। उगादी को किस तरह से बेंगलुरु में मनाते हैं? उगादी में ना हम लोग ना, मतलब नया साल हमारा प्रारंभ होता अच्छा, है न्यू हाँ, हाँ। न्यू ईयर। ईयर तो उस दिन ये लोग वो तो ऐसे मामूली जानते हैं ना वो तेल लगाकर स्नान करना वो करना और सुबह उठकर नीम का पेड़ नीम का पत्ता फूल और थोड़ा गुड़ वो मिलाकर सभी को खिलाते बोलते कड़वा भी रहना चाहिए जीवन में मीठा भी होना चाहिए अच्छा। कड़वा को भगाओ और मीठा <laughs> मैं यहाँ पर भी शिवमणि में भी जि जिस दिन हमारा वो होता तो मैं सभी को खिलाती हूँ <laughs> तो गुड़ और नीम के पत्ते मिलाके नीम का पत्ता नीम का फूल नीम का फूल भी हाँ, अच्छा वो पूरा कच्चा, हाँ, कच्चा हाँ, मिला के हाँ, गुड़ के साथ मिला, मिला देते दे और सभी को प्रसाद के जैसे देते हैं अच्छा, उसको अच्छा, खाना ही है अच्छा, और शरीर के लिए भी अच्छा है हाँ, और ऐसे जीवन में मतलब दुख सुख कड़वा मीठा दोनों होना चाहिए अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया उगा सीक्रेट है वो हम सभी को सुनने को मिला है और मैं आशा करता हूँ की हमारे दोस्त भी शायद ये नई बात आपको सुनने को मिला है लक्ष्मी जी से आइए लक्ष्मी जी आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगा जैसे आपने एजुकेशन पूरा कर लिया डिग्री आपके पास आ तो रहे तो जा, हैं हाँ। तो हाँ। तो तो आएगा। आएगा। फिर मैंने वो किया अच्छा फिर बाद में मेरे को तो इंग्लिश नॉलेज तो ऐसे ही था तो फिर बाद में ये स्टेनो कर लिया फिर किसी प्राइवेट में ना मेरे को नौकरी मिल गया टेनो अच्छा। का तो उधर मैं प्राइवेट में सात साल नौकरी किया प्राइवेट लोग रेडी कर देते भेज देते है आहा। आहा। कर कर, कर कर दे कर वो पुराने जमाने में था आजकल तो कंप्यूटर वम्प्यूटर आ गया है पहले तो वो सभी नहीं था ना वो स्टेनोग्राफी लेना था फिर उसको टाइपिंग करना था ऐसे सभी था अभी तो सभी मॉडर्न टेक्निक आ हैं। जी जी जी जब टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं था नहीं और था। तो उस समय मेरे को इतना संभालने के लिए दिया बॉस ने की मेरे सैलरी भी देखती और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती बाहर जाते थे उनका सैलरी बनाना उनको बंटवारा करना सभी में काम करती थी तो फिर मेरे को नॉलेज भी बढ़ गया एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस बढ़ गया फिर मेरे पापा ना बोले कि पढ़ी लिखी है कैसे प्राइवेट में काम कर रही है इतना कष्ट कर रही है मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर बाद में ना मेरी माँ भी गुजर गई नहीं। नहीं। नहीं। मेरे पिताजी जब सर्विस में थे उसका हार्ट अटैक हो गया वो चली गई फिर बाद में मेरी बहन एच में काम करती थी वो, वो सिर्फ मैट्रिकुलेशन थी उसको ऑपरेटर का काम दे दिया फिर मेरे मेरे के लिए मेरे लिए भी ट्राई किया था पापा ने मेरे को नहीं मिला मैं ग्रेजुएट थी ना मेरे को नहीं।, नहीं मिला फिर मैंने कहा चल जो मेरे भाग्य में लिखा मैं खुश हूँ मेरे को नौकरी करना ही है फिर मैं करती रही करती रही फिर ना फिर बाद में एक बार फिर मेरे को शादी के लिए बहुत प्रपोजल आने लगे अच्छा फिर पापा बोलते देखो माँ नहीं है, है तुम दोनों बेटिया कमा रहे हो भाई तो छोटे थे फिर लोग अगल बगल में रिश्तेदार क्या बोलेंगे बेटियों से कमाकर खा रहे हैं। हमको <laughs> तो बहुत कई रिश्तेदार आए जी, मतलब जी, जी, जी, हमारे तो। उसमें कैस्ट में ना मतलब ज्यादा नौकरी नहीं करते तो फिर बोले नौकरी नहीं करना भले आगे पढ़ो फिर मैंने कहा मेरे को शादी नहीं करना ऐसे ही टालती गई टालती गई फिर पिताजी अभी बोलते मेरा एज हो रहा है और छोटी बहन के लिए प्रपो प्रपोजल आ रहा है और तुम मना कर ये क्यों तुम ऐसे तुम, तुमको नहीं शादी करना मना करना, मेरे को नहीं करना उसको कर दो फिर वो बोलते नहीं ऐसे कैसे हो सकता फिर वो रिश्तेदार क्या बोलेंगे फिर बाद में ऐसे टालती गई टालती गई प्रपोजल आता नौकरी छोड़ो फिर मैंने कहा मेरे को नहीं कर मेरे, मेरे पैर पर मैं खड़ी रहूँगी रा ही रहा फिर अच्छा। बाद में कई प्रपोजल आए फिर बाद में एक ऑफिसर आए मतलब तहसीलदार थे उन्होंने कहा वो तो बैंगलोर में पोस्टिंग नहीं था उनका भी बाहर था तो बोला मैं तो बाहर रहता हूँ अगर आपको नौकरी छोड़ना है तो छोड़ सकते करना है तो करो मैंने कहा ठीक है मेरे को तो करना ही है अगर आप एग्री करेगा तो मैं नौकरी करूँगी शादी करूँगी फिर बाई फोर्स मेरे को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा फिर मैंने ठीक है जुलाई में मेरा मतलब 1983 एटी थ्री में जुलाई में एंगेजमेंट हो गया फिर थोड़ा टाला उनका भी छुट्टी उट्टी का कुछ प्रॉब्लम था और उनको हमारे वहाँ पर वो जो शादी का मैल होता है ना वो अरेंज करना वो सभी होता है पा, पापा अकेले थे फिर ये सभी हुआ फिर अगस्त में ना मेरे अच्छा इंट्रो आया तो शादी के शादी के पहले हाँ। अभी शादी फिक्स नहीं हुआ था एंगेजमेंट मतलब हुआ था अगस्त हाँ, हाँ, में मेरे को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज uh, से लेटर आया मेरे को इंट्रो में जाना था हॉस्पिटल में अच्छा तो फिर उन्होंने मांगा था बीकम डिग्री का उनको अकाउंट में चाहिए था और कई लोग बी आए थे बीकॉम भी आए थे लेकिन बीकॉम फ्रेश मतलब जो पढ़कर आए थे उनको नॉलेज नहीं था फिर डॉक्टर बारगा था बहुत स्ट्रिक्ट फिर उन्होंने देखा मेरा बायोडाटा फिर बोला ये डिफेंस पर्सन की डॉटर है तो ये डिसिप्लिन में रहेगी उसको अकाउंट्स आता एक तो टाइपिंग आता है उसको बहुत खुशी होगी <laughs> बहुत खुशी होगी उसने और वो सैलरी डिपार्टमेंट में छोड़कर चला गया तो उसको सैलरी डिपार्टमेंट अर्जेंटली उसको चाहिए था फिर उसने सेलेक्ट कर दिया फिर बाद मेरे को पंद्रह दिन के अंदर एक लेटर आया कि मेरे को पंद्रह दिन के अंदर ज्वाइन करना है तो फिर मैं प्राइवेट में वो बोलते तुम कैंसर हॉस्पिटल जाओगे पहले ही मेरे को हॉस्पिटल से घृना <laughs> एक इंजेक्शन लगाने के लिए भी मैंने नहीं जाती थी वो सर्दी के दिनों में इनाकुलेशन कुछ हाँ, लगाते हाँ, थे ना लगा उसके लिए डरते बाई फोर्स मेरे पापा बोल मैं और उसका एनवायरमेंट दवाई का वो जो बांस आता है ना उससे भी मेरे को नफरत था फिर कभी क्या करूँ और मेरा बाँस बोलता है मेरा तेरा सैलरी बढ़ा दूंगा यहीं पर मैंने एक महीना खाना नहीं खाया आ, वो भी कैंसर हॉस्पिटल और इतने पेशेंट इतने पेशेंट इतने दर्दनाक देखो ना फिर मेरा तो एडमिनिस्ट्रेशन था फिर भी खाना नहीं खाई मैं फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे कर फिर मेरा एडजस्ट हो गया, गया। <laughs> और मैं बहुत अकाउंट्स में आठ साल मैंने काम किया फिर उसके बाद दस साल मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया कि मैं मेरा वर्क कैसा परफेक्ट था किसी के साथ ईमानदारी से काम करती सही थी बात ये चालबाजी नहीं करती नहीं। जिसको जो करना है एज पर रूल्स जो होता था मैं कर देती फटाफट कर देती डिले नहीं करती थी फिर मेरे को अकाउंट से निकाला एडमिनिस्ट्रेशन डाला डॉक्टर्स का एडमिनिस्ट्रेशन था ना उसमें डाला उसमें भी मैं करते एक दस साल हो गया फिर वहाँ से भी निकलना नहीं चाहते थे परचेस में कुछ गड़बड़ हो गया आ, टेंडर वेंडर बुलाना था तो, तो फिर बाद में मेरे को बोला टेंडर करो तुम जाओ उधर <laughs> डायरेक्टर से बोला और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव <laughs> ऑफिसर था ना वो बोला तुम उधर चली जाओगी तुमको इच्छा है जाओ जाकर डायरेक्टर पूछो मेरे को नहीं जाना मेरे को नहीं पसंद है जाकर बोलो फिर मैं क्या बॉस को तो रेस्पेक्ट देना मैं डायरेक्टर के पास चुपचाप जाकर चार्ज ले लो और दूसरा बात नहीं कल से काम शुरू करता चलो मेरे पैसा दिया तो बहुत ही अच्छा लगा था आपने बताया बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं या जो रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जो चीज़ें हमारे जीवन में हकीकत में होती हैं उसको जब हम लोग सुनाते हैं तो खुशी भी होती है अच्छा भी लगता है तो चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हम लक्ष्मी जी से करेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 किडवे हॉस्पिटल में जो है बेंगलुरु में अपनी सेवाएं दे रहे थे तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा जो है उनकी ईमानदारी और उनकी जो निष्ठा देखकर लोगों ने उनको एडमिन में फिर उसके बाद परचेज में उनको जाना पड़ा तो जहाँ हम लोग अच्छा काम करते हैं तो सभी का विश्वास पात्र हम बन जाते हैं तो अच्छी अच्छी जिम्मेवारियाँ हमको मिलने लगती हैं लेकिन इसके साथ साथ हमें आ, हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है तो हमें उतना ही अटेंशन भी देना पड़ता है आइए आगे बढ़ते हैं लक्ष्मी जी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं पूछना चाहूँगा किडवे हॉस्पिटल जो है कैंसर हॉस्पिटल ये कहाँ पर किस जगह पर है उसके बारे में कुछ खास बातें बताइए है वो पर है। अच्छा। पर है और निमैंस हॉस्पिटल है एक उसके बगल में ही है वहां पर सराउंडिंग में राजीव गांधी हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल और पूरा हॉस्पिटल का, का, का इलाका ही है वहां हा। पर है अच्छा माहौल है मतलब बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट सभी है और ट्रीटमेंट भी चल रहा है पेशेंट का अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है ट्रीटमेंट में काफी अच्छा होता है Order. जो इंश in स्टेज में आते हैं उनका तो इम्प्रूव होता है और लास्ट स्टेज में तो सफर करते हैं और एक तो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ देखो जब मतलब कोई पेशेंट होता है देट टू कैंसर कैंसर में तो लॉन्ग प्रोसेस होता है ना और बहुत खर्चा भी होता है कैसे कैसे परिवार लोग आते हैं जब आते हैं तो माँ बाप मतलब मा, माँ हो या बाप हो कोई उसको जब कैंसर हो जाता है तो बच्चे लोग उसको बहुत प्यार से लेकर आते हैं जब उसका लॉन्ग लास्टिंग होता है तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं और उसका प्रॉपर्टी अभी उनका तो भरोसा नहीं कि वो सर्वाइव करेगा अब प्रॉपर्टी डिस्ट्रूट करना ही है डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों के जब तक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक माँ बाप को अच्छी तरह से देखभाल करेंगे बहुत मेरा एक्सपीरियंस हुआ फिर बाद में जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसकी तरफ मुंह भी देख रहे मुड़कर भी नहीं देखेंगे ऐसा ऐसा मैंने बहुत कई बच्चे लोग हैं ऐसे जैसे प्रॉपर्टी बेचकर भी माँ बाप को देखभाल किया कई लोग ऐसे जब उनका बंटवारा हो गया तो बस छोड़ कर चले जाते छुट्टियां कभी -कभी अच्छा? तो नहीं तो कैजली भी नहीं लेती थी आच्छा? कभी मुश्किल से लेती थी लेकिन कभी मेरे को मतलब फिट थी बहुत एक्टिव थी कभी दवाई का प्रॉब्लम ही नहीं था मेरे को और कभी मेरे को थोड़ा अनईजी होता तो मैं चल पड़ती थी और उन पेशेंट को देखकर ना मेरे को हिम्मत साथ बढ़ जाता था और इतना चुस्ती से मैं काम करती थी मेरे को लगता था मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, नहीं। इतना मेरे को हिम्मत बढ़ा नहीं बहुत ही अच्छी बात आपने अनुभव का हमारे साथ शेयर किया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त अगर इस वक्त कार्यक्रम को अच्छी तरह से सुन रहे तो यहाँ पर हमें एक सीखने की बात है कि जब माता पिता बीमार हो जाते हैं और जैसे कि कैंसर अगर हो जाता है तो बड़ा मुश्किल जाता है और उसमें अगर इस तरह के सिचुएशन में आप होंगे तो आप भी ज़रा सोचिए कि क्या करना है आपको क्योंकि जिनके द्वारा हमने सब कुछ पाया और जब उनका सिचुएशन ऐसा हो जाता है तो वहाँ पर हम बंटवारे को लेकर जाए और बंटवारा होने के बाद देखे ही नहीं इवन बॉडी तक क्लेम करने के लिए हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं तो कितनी बड़ी दिक्कत की बात है और ये शर्म की बात है हम सभी के लिए कि ऐसा भी हो रहा है तो चलिए इन सभी से हमें सीखना चाहिए हमें थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है और हमें सबको जो है चाहे अपने हो या पराये हो लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन पे है तो हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए उनकी थोड़ी सी देखरेख जरूर करनी चाहिए और स्वार्थ को बाजू में रखना चाहिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा लक्ष्मी जी जीवन में जो है काफ़ी चीज़ें आती हैं उतार चढ़ाव आते हैं सुख दुख आते हैं तो आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा दुख या रोना कब हुआ था किस वजह से मेरा दुख हुआ जब माँ मेरी माँ शरीर छोड़ दिया मतलब चल मसी, तो सडनली हार्ट अटैक हुआ उस समय मेरे पिताजी चंडीगढ़ में थे तब मेरे को बहुत दुख हुआ और सेकेंड टाइम मेरे को 2008 में uh, जनवरी में मेरे पति का uh, अचानक ही उसको भी हार्ट अटैक हो गया और 2008 में मेरा रिटायरमेंट था मतलब उस समय फिफ्टी एट था रिटायरमेंट का जुलाई में मेरा रिटायरमेंट था जनवरी में ये इन्होंने मतलब शरीर छोड़ दिया तो फिर मेरे को बहुत दुख हुआ फील तो हुआ और उस समय मेरे को इतना मतलब काम था कि जुलाई में मेरे को रिटायरमेंट था टेंडर किया नहीं, नहीं। टेंडर जो इक्विपमेंट के लिए विदेश वाला इक्विपमेंट सभी के लिए किया था वो जो डायरेक्टर टेंडर किया सभी फाइनलाइज हुआ उसका रिटायरमेंट हो गया और भी दूसरा जो इंचार्ज में आया वो बोलता है पुराना टेंडर कैंसिल करो ये सभी गड़बड़ाया पूरा परफेक्ट था मैं तो गड़बड़ के किसी भी कोई भी मतलब ऑफिसर कुछ बोलता है तो मैं जो नोट में जो सच्चाई है जो रियलिटी है उसको लिख देती आगे तुम जो करना करो मेरा जो मेरा जो फैक्ट है वो लिख देती।, देती फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया फिर मेरे को टेंशन हो गया देखो फिर से टेंडर टेंडर कर, करना, करना पड़ेगा यह सभी करना पड़ेगा और बीच में जो नया आया उसको अपने स्वार्थ के लिए बनाया वो अपने लोगों भरने के लिए बनाया और मैंने बजट हमारा इतना अलॉटमेंट था उसे भी ज्यादा करने लगा एक बड़ा ऑफिसर मेडिकल एजुकेशन से वो डायरेक्टर था hmm. फिर मैं मैंने बोला इतना ही है म, इसके म, मतलब मैं नहीं इतना बढ़जट था फिर उसने ठीक है मान लिया उसका टेंडर किया फिर कुछ गोलमाल भी करने लगा तो मैं तो किसी से डरी नहीं मैं बोली जो ऐसा काम करना मेरे को मैं भले मेरा पेंशन रुक जाए मेरा जुलाई में रिटायर्ड मैं ऐसा काम नहीं करूंगी फिर भी ऐसे चलता रहा चलता वो जो डायरेक्टर था इंचार्ज वो उसने वाइस चांसलर बन गया फिर वो, वो भी मेरे से मतलब परेशान था उसको भी दुख हुआ कि मैंने बहन को दुख दिया तो चलो ठीक है हो हो हो गया हो गया गया टेंडर भी और और जुलाई जुलाई जुलाई तक तो में में मेरा और 26 को मेरा रिटायरमेंट था था 26 को बर्थडे बर्थडे फिर वो लोग सभी मिलकर मेरा बर्थडे ग्रैंड मनाए सभी को चाहते थे मैंने पार्टी भी दिया सभी को एडमिनिस्ट्रेशन में सभी को खाना खिलाया सभी को खाना पीना सभी खिलाया फिर बाद में मेरा फाइल भी मूव हो गया हाँ। रिटायरमेंट के लिए फाइल मूव हो गया पेंशन सेटलमेंट के लिए हो गया और रिलीव करने के लिए भी दिया और किसको चार्ज दे क्योंकि इम्पोर्टेंट प्लेस था सभी हाँ। को मतलब चाहते थे मेरे को परचेस मिल जाए, मिल जाए। <laughs> क्योंकि पर कई घूमने वाले तो लूटेंगे सभी को उस पर आंख था फिर गया फाइल तो फिर मतलब इवनिंग को ना न्यूज में आ गया कि फिफ्टी एट से सिक्सटी ईयर्स हो गया फर्म वालों के जो परचेसर सभी डॉक्टर्स नर्स सभी का फोन आया मेरे को तो दो इंक्रीमेंट भी मिला और बड़ी खुशी से मैं टू थाउजेंड टेन में रिटायर हो गई उससे पहले तो मेरे को पार्टी भी दे चुके थे कई डिपार्टमेंट वाले ये भी एक मेरा मतलब मेरा जी था। जी ये गानों का एक्सपीरियंस आपका जो जॉब प्रोफाइल में आपका बना बहुत ही यादगार रहा और शायद ये यादगार हमेशा आपके साथ रहेगा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि जीवन में काफ़ी चीज़ें आना जाना होता है लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें थोड़ा सा धैर्य रख आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ ईजी हो जाता है अच्छा है। हो जाता है चलिए लक्ष्मी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं कहूँगा कि जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक मैसेज ज़रूर दें जो आपको हमेशा प्रेरणा देता हो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देता हो ऐसी कुछ बातें सुनाएँ देखिए मैं जब सर्विस में थी तो एक बार डॉक्टरों के साथ मधुबन आना हुआ तो मधुबन आने के बाद तो बहुत साल से बुला रहे थे लेकिन 2002 में मेरे मैं आई यहाँ पर मेरे को बहुत माहौल बहुत अच्छा लगा और ज्ञान भी अच्छा लगा उसके बाद मैं ज्ञान से जुड़ी मैं बहुत गुस्से वाली थी जो काम अभी होना अभी हो, हो जाना चाहिए नहीं। अगर नहीं होता तो मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती थी लेकिन ज्ञान मिलने के बाद बहुत शांत हो गई सभी को युक्ति से चलाने लगी और बहुत लोगों को मतलब काम भी सिखाया कई लोग तो काम भी नहीं सिखाते क्योंकि काम सीखने से हम लोग पीछे हट जाएंगे, जाएंगे इसलिए मैं तो सभी सभी बच्चों को जो भी मेरे जूनियर थे सभी को अभी भी मेरे को याद करते हैं सभी को मेरा शुभ भावना किया और ज्ञान से जुड़ने के लिए बोला और कितना शांत मतलब घर में भी शांति परिवार में भी लौकिक में भी अलौकिक में भी शांति मिली और बहुत ही मेरे को जीवन चलाने में ईजी लगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे आपको मेडिटेशन या ज्ञान का अनुभव होने लगा तो फिर आपके जीवन में जीवन पद्धति में काफ़ी बदलाव आया आपका गुस्सा कम हो गया और सबके साथ आप प्यार से रहने लगे ले और जो कुछ आपको आता था वो दूसरों को भी आप सिखाने लगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन या आपको जो जीवन जीने की जो इंस्परेशन कहेंगे जीवन जीने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिलता है मेरे को तो मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे ना तो वो बोलते सच्चाई से चलो जो देखो जो रॉयल रहते उनको नहीं देखना जो रास्ते में पत्थर तोड़ते उनको देखो उनके साथ कंपेयर करो तो उस उसी शुरू से ही मेरे को ऐसा प्रेरणा मिला और हम लोग जीवन में मतलब मुसीबत भी झेले और मतलब आगे बढ़े बहुत ही अच्छी और ज्ञान मिलने के बाद तो मेरे को और भी प्रेरणा ज्यादा मिल गया जी जी चलिए आपको पिताजी से हमेशा प्रेरणा मिलता रहा कि आप छोटे जो पत्थर थोड़ रहे मजदूर हैं उनकी तरफ देखो ताकि आपको ऐसा लगे कि हम इनसे अच्छा है और आगे बढ़ना है और जो आपसे आगे हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना है तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा प्रेरणादायी जो शब्द है पिताजी से आपको मिले जिससे आप आगे बढ़ें लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी जो जीवंत उदाहरण हैं वो आज हमें सुनने को मिला आपसे थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू टू मधुबन रेडियो और मेरे को बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ बात करप आप लोग भी ऐसा मेरा जीवन जो चला है और हॉनेस्टी से ईमानदारी से आप भी चलोगे थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रजिस्ट्रेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो